श्री मुखोपाध्याय अनुदारता की जगह सहृदयता ही व्यक्त होती थी उनके सुयोग्य पुत्र सतीश चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा सचित्र मासिक वसुमति प्रकाशित होने के पहले ही उपेंद्र ने अठारह नवासी ईस्वी के श्रावण मास में साहित्य कलपद्रुम नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की अगले वर्ष उन्होंने उसका नाम बदलकर समाज कर दिया और उसका संपूर्ण स्वत्व उसके व्यवस्थापक सुरेश चंद्र समाजपति को प्रदान कर दिया वसुमती के कर्मचारी भी संकट के समय उनकी सहायता पाते थे एक बार सरकारी सुधार गृह के दो बालकों को काम सीखने के लिए वसुमती साहित्य मंदिर में भेजा गया उनमें से एक ने कुछ पुस्तकों की चोरी की वह रगे हाथ पकड़ा गया परंतु दयालु उपेंद्रनाथ ने पुलिस न्यायालय में जाकर कहा कि ये पुस्तकें उन्होंने बालक को उपहार के रूप में दी है हार कर न्यायाधीश ने उसे रिहा करा दिया एक दिन दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक युवक को घेरकर खड़े हैं उसने प्रेम प्रेस से टाइपों की चोरी की थी उसे ले जाने को निकट ही पुलिस भी खड़ी थी उपेंद्र नाथ ने पुलिस को बताया कि मैंने इस युवक को दान में दिया है पुलिस के चले जाने पर उन्होंने से कहा भाई तुम चले जाओ फिर कभी ऐसा कार्य मत करना। जो कंपनी उनके लिए आवश्यक कागज की आपूर्ति किया करती थी वहां से एक दिन पत्र आया कि उनके नाम बहुत से रुपये बाकी हैं। उपेंद्र नाथ ने बताया कि उन्होंने उस पूरी राशि की अदायगी कंपनी के कर्मचारी को कर दी है तदुसार कंपनी के आदमी ने आकर सुमति कार्यालय के हिसाब की जांच करने पर पाया कि उपेंद्रनाथ का कहना सत्य है और कर्मचारी ने उन रुपयों को गबन कर लिया है परंतु ने वह संपूर्ण राशि पुनः अदा करने का उत्तरदायित्व तो लेते हुए अपराधी को छोड़ देने का अनुरोध किया ऐसी दया प्रदर्शित करने का कारण इतना ही था कि वे सज्जन किसी समय श्री रामकृष्ण के पास जाया करते थे एक दिन उपेंद्र बाबू के काम पर जाते समय रास्ते में एक व्यक्ति ने उनसे अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की याचना की इस पर उन्होंने उस दिन की बिक्री के सब पैसे उसे देने का वचन दिया शाम को उस व्यक्ति को 300 रुपये देकर उन्होंने अपना वचन पूरा किया उपेंद्र बाबू एक आदर्श गृह थे वे स्वयं ईमानदारी से धन कमाते और अन्य लोगों को भी ऐसी ही प्रेरणा देते थे सुरेश समाजपति ने साहित्य में लिखा है वसुमति के संस्थापक से लेकर उसके निम्न निम्नतम सेवक तक प्राय सभी रामकृष्ण भक्त थे यह साधु वृत्ति उनके परिवार में भी संक्रमित हो गई थी इसीलिए उनके सुयोग्य पुत्र सतीश चंद्र के मन में एक बार संन्यास लेने की भी इच्छा उदित हुई थी परंतु मठ के प्रबंधक प्रण्ध, गण ने उन्हें समझा बुझा कर घर वापस भेज दिया उपेंद्र की सफलता का प्रधान रहस्य था उनका कठोर परिश्रम वसुमती कार्यालय का सारा कार्य वे पूर्ण मनोयोग के साथ देखा करते थे यह कार्य उन्होंने दीर्घकाल तक लगातार किया प्रतिदिन ठीक समय पर वे अपने अहेरी टोला के मकान में आप पहुंचते और पूरा दिन कार्यालय में बिताकर संध्या के बाद घर लौटते थे ग्रे स्टेट के भवन में स्थानांतरित होकर वर्तमान विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट के भवन में जाने के बाद वसुमति मुद्रणालय तथा तो तथा साहित्य साहित्य मंदिर ने एक विशाल आकार धारण किया। साहित्य प्रचार के के तो के के के क्षेत्र में ही वंगवासी हितवादी काव्य बन गए। इस नवीन भवन के साथ बंगाल की दो अन्य पुरानी संस्थाओं की स्मृति भी जुड़ी हुई है अठारह सौ ईस्वी में इसी भवन में कलकत्ता इंडस्ट्रियल आर्ट स्कूल की स्थापना हुई थी और बाद में इसी में श्री अरविंद का नेशनल कॉलेज प्रारंभ हुआ था उपेंद्र पूर्ण आंतरिकता के साथ विश्वास करते थे कि उनके इन सारी सफलताओं के मूल में श्री रामकृष्ण का अमोघ आशीर्वाद ही था और साथ ही उनका यह विश्वास भी था कि श्री गुरुदेव उन्हें विपरीत मार्ग पर कभी चलने नहीं देंगे इसके फलस्वरूप उपेंद्र बाबू का संपूर्ण जीवन ही गुरु निष्ठा जनित शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है 31 मार्च उन्नीस सौ सो ईस्वी सोमवार को संध्या समय अहीरी टोला में उन्होंने अपने मामा के घर शरीर त्याग किया